तुन तुनी। एक दिन तुम तुनी बेर के पेड़ पर बैठकर बेर खा रही थी अचानक उसके गले में कांटा फंस गया वह दर्द से तड़प उठी उड़कर नाई के पास गई और बोली हे नाई काका तुम तुम्हें बड़ी मुसीबत में है कांटे को निकालो और उसे बचाओ नाई ने कहा जा जा मैं हूं राजा का नाई तुम्हारा कांटा क्यों निकालू तुम की आंखें गुस्से से लाल हो गई अच्छा तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगी तुम राजा के पास गई और विद्दी करने लगी हे राजा तुम बड़ी मुसीबत में बड़ी मुसीबत में है नाई मेरी मदद नहीं करता राजा उसे दंड नहीं देता सोते समय तुम राजा के पेट को कुतर देना चूहे ने नाक चढ़ाते हुए कहा यह काम मुझसे नहीं होगा तुम तुनी गुस्से में बिल्ली के घर गई और बोली बिल्ली मौसी बिल्ली मौसी तुम तुनी बड़ी मुसीबत में है चूहा राजा को नहीं कुतरता तुम चूहे को पकड़कर खा जाओ बिल्ली ने कहा मुझे बहुत नींद आ रही है फिलहाल मैं चूहे को नहीं पकड़ सकती तुम तुनी फुर से उड़कर छड़ी के पास गई और बोली छड़ी छड़ी तुम तुनी मुसीबत में है बिल्ली चूहे को नहीं खाती उठो और सुस्त बिल्ली को पीटो छड़ी ने कहा मैं बिल्ली को क्यों पीटू उसने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई बेचारी तुम आग के पास जाकर बोली ये आग की ज्वाला तुम तुनी बड़ी मुसीबत में है छड़ी बिल्ली को नहीं मारती तुम उसे जला दो आग ने कहा आज मैंने बहुत सारी चीजें जलाई हैं मुझे थकान हो रही है महान नदी आग लाठी को नहीं जलाती तुम सदा के लिए उसे बुझा दो मगर नदी बिना जवाब दिए बहती रही तुम हाथी के पास जाकर बोली हे शक्तिशाली हाथी तुम तुनी बड़ी मुसीबत में है नदी आग को नहीं बुझाती बुझाती तुम नदी का सारा पानी पी जाओ हाथी ने कहा इतना सारे सारा पानी पीऊंगा तो मेरा पेट फट जाएगा अंत में निराश होकर तुम दो मच्छरों के पास जाकर बोली बड़े मुसीबत में है। हाथी नदी का पानी नहीं पीता जाओ और उसके पूरे शरीर को काट डालो। मच्छर तुरंत राजी हो गए प्रदेश के सभी मच्छर मच्छर इकट्ठे हो गए और हाथी को घेर लिया हाथी बहुत घबरा गया मैं नदी का सारा पानी पी जाऊंगा हाथी ने कहा मैं आग बुझा दूंगी नदी ने कहा मैं छड़ी को जला दूंगी आग ने कहा मैं बिल्ली को मार दूंगी छड़ी ने कहा मैं चूहे को खा जाऊंगी बिल्ली ने कहा मैं राजा को कुतर दूंगा चूहे ने कहा मैं नाई को दंड दूंगा राजा ने कहा गिड़गिड़ाकर नाई ने कांटे को निकाल दिया आखिरकार तुंतुनी को दर्द से राहत मिली गई बंगाल की लोक